म देवी भागवत प्रथम स्कंद सूत जी और सोनक जी का संवाद श्रीमद देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है इसमें अठारह हजार श्लोक हैं संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है वेद जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20 द्वितीय में बारह तृतीय में तीस चतुर्थ में पच्चीस पंचम में पैंतीस षठ में इक्तीस सप्तम में चालीस अष्टम में चौबीस नवम में पचास दसम में तेरह एकादश में चौबीस और द्वादश स्कंध में चौदह अध्याय हैं महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और अठारह हज़ार श्लोक हैं सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक पाँचों लक्षण इसमें विद्यमान है जो निर्गुण है सदा विराजमान रहने वाली है सर्वव्यापी है जिनमें कभी विकार नहीं होता जो कल्याणमय विग्रह हैं योग से जानी जा सकती हैं तथा सबको धारण करने वाली तुर्यावस्था पन्ना है उन्हें भगवती की सात्विकी राजसी और तामसी शक्ति की स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती हैं संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है इन तीनों शक्तियों को जो शरीर धारण करना है इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्याशक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्य कश्यपुर प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है स्वयंभु आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय को जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है फिर उन मन, मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है यह वंशानुचलित हो गया इन पांच लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है महाभागव्यास जी ने सवा लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है महाभारत में भी ये पांचों लक्षण हैं चार वेद हैं और पाँचवा श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है